इंद्रजला में लक्षण कहा गया जो निरूपण करने के लिए नहीं किया जा सकता है किंतु बस स्पष्ट भान होता है कोई माया है दृष्टान्त सिद्धम लक्षण के योजी लक्षण तो दृष्टान्त में इंद्रजाल में हुआ दाष्टान्त कमी घटाते है भाति भाति जगच्चे मशक्यं मशक्यं भाति मगतस् दीक्ष मशक्यं पक्षत भाति जगत स्पष्टम भाती असक्यंत निरूपणम जगत दिखता है सबको स्पष्ट है और उसका निरूपण करेंगे शुद्ध ब्रह्म निर्विशेषे है असंग ये फिर जगत कहाँ से आया एक अद्वितीय ब्रह्म शुद्ध है निर्विशेष है निष्क्रिय है असंग है फिर जगत तो कहा से दिखता है और नाम रूपा हीता है कोई रूप नहीं और इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्व तो क्या क्या सो दिखता है कुछ नहीं ब्रह्म में पृथ्वी जल तेज ये सब से आ गई शुद्ध ब्रह्म है उसमें कुछ है सामग्री असक्यम तो निरूपण विचार करेंगे तो उसका निरूपण असक्यम तो कोई पदार्थ नहीं फिर कहाँ से दिखा आ है तस्मात न्यायाम जगत कि जगत माया मय हे ईक्षपात पक्षपात को छोड़ करके ठीक है विचार करके देखो और पक्षपात करना ही है सत्य कर कहा से आया एक अद्वितीय ब्रह्म है श्रुति कहते नेह नाना किंचन ही नहीं और एक सदैव समय इधम अग्र आशीत एकम एवा द्वितीय एक, एक अद्वितीय ब्रह्म ही था कुछ भी नहीं था ये जगत कैसे आ गया सत्य जगत कहा से पहले नहीं था बाद में सत्य जगत कहां से आ जाएगा अब दिखता है कैसे हुआ प्रलय कार्य में कहा चले जाता है फिर नहीं है अरे माया से माया नाम कोई पदार्थ नहीं मानते ये कैसे आया इसलिए कहना पड़ेगा मायामय माया से इस मानना ही पड़ेगा पक्षपात को छोड़ करके देखो ये जगत माया मय है जगत शक्य निरूपण कथम इतनी आशंका तदर्श थी स्पष्टम भाती इसमें सब सबसमति है जगत दिखता है और असक्यम तद निरूपण पहले कह दिया अभी स्पष्ट करे तो असक्य निरूपण क्यों है निरूपण क्यों अशक्य नहाय के लोग कहते पृथ्वी परमाणु था परमाणु से को त्रिवेणु को बनेगा ब्रह्मांड बन जाता है निरूपण कर देते हैं तो असक्य निरूपण कैसे आगे कहते हैं और जगत है तो शक्य निरूपणत्म कथम अशक्य निरूपण जगत कैसे है इतना शंक तद दर्शे थी तत्था जगत में जो अशक्य निरूपणत्व है उसको दिखाते है निपयुम्धे निखिल पंडित अज्ञान पुरतस्तेषा भाति कक्षा कंड निखिले रा पंडितों ने मिलकर के निरूपण करेंगे आरम्भ किया कासु का निरूपण करते करते कुछ जाएंगे फिर आगे बस अज्ञान आप आग कुछ नहीं बोल सकते और तो कहते परमाणु को निरवय मानते न्याय के लोग क्या है परमाणु निरवैभव दो परमाणु का संयोग होगा और संयोग होता अभ्याप्य वृत्ति ये देखो हस्त का संयोग पुस्तक के साथ हुआ पूरा पुस्तक के साथ हास्त का संयोग है पूरा हाथ के साथ पुस्तक का संयोग है हस्त पुस्तक का संयोग अभ्याप्य वृत्ति पूरा व्याप्त होकर के भूतल भूतल में घट रह है संयोग होगा पूरा भूतल में संयोग है पूरा घट में है अव्यापूति संयोग अव्यापति एक देश में संयोग है एक देश में नहीं संयोग के अधिकरण में घट भूतल है संयोग दोनों का संयोग का अधिकरण घट भी है और भूतल भी है संयोग दो में रहेगा संयोग के अधिकरण में भी संयोग का अभाव रहता है हस्तपुस्तक पुस्तक स्वयं का अधिकरण हस्त है और पुस्तक है इसी पुस्तक में हस्त पुस्तक का अभाव है यहाँ अभाव है यहाँ संयोग है यहाँ अभाव है संयोग के अधिकरण में भी संयोग का अभाव रहा संयुक्त अधिकरण पुस्तक उसके अधिकांश संयोग का अभाव रहा इसलिए नाय के लोग कहते है। हैं संयोग का अभाव सर्वत्र दो परमाणु में कैसे होगा एक देश में संयोग होगा एक देश में तो अव्याप्रवृत्ति दो परमाणु का संयोग करो एक देश में संयोग होगा अन्य देश में संयोग नहीं होगा परमाणु में क्या कितने अवयव है निरावय का एक देश में संयोग करो और एक देश में संयोग नहीं बनेगा तो फिर ज्ञान फिर आग... आगे नहीं बता पाएंगे सर्वत्र घट का स्वयं आकाश में हो तो जाना चाहिए कहते न एक देश में होता है इधर निरवय भी है एक देश में स्वयं होता है निरवय भी कहो और एक देश को भी कहो फिर निरवय में कैसे एक देश है कल्पित फिर कल्पित तो कहेंगे तो फिर वेदांत मत आ जाएगा कल्पित तो नहीं कहेंगे फिर अज्ञान भाती पुरत भाति भाति कसुसू का कुछ कक्षा आगे जाने पर फिर पता नहीं चलता है निरूपण करते करते फिर आगे जाएंगे लक्षण करते लक्षण परमाणु वस्तु सीधी सर्व सीधे गंधवत्म पृथ्वी आलक्षण पृथ्वी आलक्षण क्या तो ते क्या एक गंध जिसमें रहेगा कोई पृथ्वी का लक्षण एक गंधवत्व या सर्वगंधवत्म यंचित एक अवगंधवत्व पृथ्वी का लक्षण है या सर्वगंधवत्म यथकिंसित गंध कहेंगे इसमें जो गंध है वो गंध इसमें है नहीं। ये गंध इसमें जो एक पुष्प ले लो उसमें जो गंध है इसमें गंध है इसमें गंध पृथ्वी होने से इसमें गंध है धवत्व सर्वत्र है पृथ्वी में यद किंच एक गंधवत्व का है तो इसमें तो लक्षण जाएगा इसको छोड़के इस पुष्पा में भी नहीं जाएगा इस पुष्पा का गंध इसमें नहीं एक वृक्ष से दो फूल तोड़ा इसका जो गंध उसका भी वही गंध है किंतु इसी पुष्पा में जो गंध है वही गंध इसमें है ये जाती है वो नहीं है सर्वगंध किस रहेगा इसमें सर्वगंध है कहाँ पृथ्वी बत सर्वगंध रहता है कहीं भी लक्षण असंभव हो जाएगा आये समझ में एक का गंधवत पृथ्वी का लक्षण करो तो एक में जाएगा अन्य पृथ्वी में लक्षण नहीं जाएगा और सर्वगंधवत कहेंगे कहीं भी लक्षण नहीं जाएगा कहाँ सर्वगंध रहता है कहीं भी सर्वगंधवत्म नहीं रहता है तो क्या हुआ असंभव है फिर क्या लक्षण करना है ये एक एक लक्षण जो सामान्य लक्षण उसके ऊपर पूछेंगे फिर चुप हो जाएंगे न एक लोग भेद पूछते हैं चुप हो जाते हैं अज्ञान भात कक्षा इसलिए जगत का निरूपण करना कठिन है लक्षण वस्तु प्रमाणाभ्य कह करके लक्षण करते प्रमाण बताते है प्रमाण विचार आता है वो भी कठिन है और लक्षण करेंगे लक्षण भी सीधा नहीं होगा सामान्य लक्षण एक गंथवत्तम पृथ्वी का लक्षण पहलाया वो भी सीधा नहीं होगा बहुत लक्षण है क्या सीधा करेंगे दे दे दे दे दे, अभी ये थोड़ा तो इसे बता दिया न्याय मत में इसे एक मानते हैं सामान्य समझने के लिए जगत के निरूपण कैसे उसको दृष्टान्त से बताते है असक्य निरूपण तुम एवं उदाहरण है न स्पष्ट है उदाहरण के द्वारा जगत में जो असक्य निरूपण तो है जिसका निरूपण असक्य है जगत है उसमें असक्य निरूपण तो धर्म रहेगा उसको ही स्पष्ट करते उदाहरण के द्वारा देहेन्द्रिया भांद वीर उत्पादि कथम उत्पादित कथम बात त्र चैतन्य कथम चैतन्य मृत्यु मृत्यु मृत्यु वो वीर से गर्भ में बच्चा होता है देह इंद्रिया होता है वीरियना कथम देह इंद्रिया भावा उत्पादित सब से उत्पन्न हो गया कथम तत्र चैतन्य उसमें फिर चैतन्य होकर के जन्म होता बचा वो कहा से आया आयाम उत्तरम क्या तुम्हारा उत्तर है चैतन्य वहा कहा से आ गया और वीरिय कहा आया और देह इंद्रिय कहाँ से आ गया शरीर बन गया वहा अलग -णा अलग मनुष्य पशु पक्षी सब के अलग अलग शरीर वो क्या ऐसे होता है कैसे हो गया क्या उत्तर है अर्थात उत्तर कुछ है ही नहीं होता है बस तत्र एक, एक कहते स्वभाव वादी वन्य उसने कैसे होगा उसका स्वभाव है बर्फ ठंडा क्यों है उसका स्वभाव है? है उसमें क्या प्रश्न करना क्या विचार करना जो बहुत विचार नहीं कर पाते है उसका स्वभाव है ऐसे कैसे वीर्य से, से दे बन गया उसका स्वभाव है सरल है ना स्वभाववादी स्वभाववादी संक है इसका स्वभाव है इसमें क्या वीर से स्वभाव स्वभाव कथम तद विद अन्वय व्यतिक भग्नऊत बंधवीय वीर सेवेदे वीर का ही स्वभाव देहद्र आदि बन जाते हैं चेत यदि कहोगे तो इसका स्वभाव कथन तो या तुम। कैसे तुमको ज्ञान हुआ विधेयक स्वभाव है खाली ऐसे कह जाएगा स्वभाव इस इसका कैसे पता चला वन्नी का स्वभाव कैसे पता चलता है वन्नी है तो गर्म लगेगा वन्नी नहीं तो गर्म नहीं लगता है अभी गर्म नहीं लगता है वन्नी लेकर पास में रखेंगे तो गर्म लगेगा वनी घोटा देंगे तो, तो ये अन्य वन्नी सत्य उष्ण सत्यम ये हुआ सत्य तत्सत्व वन्य सत्य उत्तर स्पर्श वन्य भावे है स्पर्श भाव ये अन्य व्यतिरेक के द्वारा का स्वभाव निश्चय होता है वनि का स्वभाव क्योंकि रहेगा तो गर्म होता है नहीं रहा तो गर्म नहीं होता है बर्फ स्त तो है बर्फ पे लाएंगे स्पर्श करो हाँ तो ठंडा लगता है और बर्फ पास में हटा दिया ठंडा नहीं होता है बर्फ पास में रहेगा तो ठंडा लगता है तो इस प्रकार अन्य व्यतिरिक के द्वारा कार्य का अनुभाव निश्चय होता है वस्तु का स्वभाव क्या निश्चय होता है तंतु रहेगा तो पट बनेगा तंतु नहीं तो पट नहीं बनेगा मिट्टी है तो घटा बनेगा मिट्टी नहीं तो घटा नहीं बनेगा इससे मिट्टी घट का व्यक्त के द्वारा निश्चय होता है ठीक इसी प्रकार वीर का स्वभाव कहेंगे वीर से हाथ पद आदि देह आदि बन जाता है वीर नहीं तो नहीं बनता है अन्य व्यतर कहेंगे किन्तु अन्य व्यतर के लिए अन्य सहचार और व्य सहचार उसका होता है अन्य व्यभिचार व्यक्ति घट बनाता है मिट्टी से घट बनाते समय उसके पास में राशव रखा है ग, गधा घटा बन जाएगा नहीं। हैं? नहीं। नहीं। क्यों नहीं बने सब सामग्री है सब सामग्री हो कहते हुए राशव यदि पास में रहेगा तो घटा बनेगा रासव देखता है घटा बनेगा बनेगा। अच्छा देखे आवाज करे क्या? भी तो क्या घटा तो बन जाएगा घटा बनेगा पहले रासव खड़ा था जो घटा बनाता था रासव भाग गया घट बनेगा तो क्या रासव नहीं रहने पर घटा बन गया तो रासव को घट का यदि कारण कहेंगे रासव नहीं रहने पर घटा नहीं बनना चाहिए जैसे मिट्टी घटका का कारण मिट्टी नहीं रहे तो घटा बनेगा ये व्यक्ति का हुआ मिट्टी तो के, के, के अभाव हो तो घटका का अभाव रासव के अभाव होने पर घट का अभाव हुआ व्यक्ति के अभाव कारण के अभाव हो तो कार्य का अभाव होना चाहिए यदि रासव घट का कारण होता रासव नहीं रहे तो घट नहीं बनना चाहिए तो रासव नहीं रहने पर घट बनता है नहीं इसलिए रासव घट कारण नहीं है क्यों नहीं हुआ व्यतिरिका व्यभिचार हो गया यहाँ भी अन्य व्यक्ति को कहते हो वीर सत्य देहादिवीर देहादी अभाव ये विचार है कोई भी बंध्या है उसके वीर से पुत्र नहीं होता कितने पति पत्नी पुत्र नहीं होता है वीर होने पर भी पुत्र नहीं होता है तो वीर सत्य देहादि सत्यम अन्य बनेगा नहीं बना ये अन्य विचार हुआ डॉक्टर है उनकी पत्नी है जो की इसी विषय में औसत देने वाले उनका अपना बचा नहीं है बहुत स्त्री लोग आते हैं, उनको दवाई देते हैं, परीक्षा करके उनको बचा हो जाता है किसी किसी को किंतु डॉक्टर पति पत्नी उनका बचा नहीं है तो वीर होने पर ही पुत्र बन गया व्यक्त यो तुम तो वंध्य वीरियत तो भगनु जो अन्य व्यक्ति जिसके द्वारा स्वभाव निश्चय करोगे वंध्य वीरियत तो भगनु व्यवीर में वो अन्य व्यक्ति तो भग्न नहीं है व्याप्ति नहीं है वीर से ऐसा स्वभाव से यहाँ तो पूर्व पेश ने कहा सिद्धांति पूछन तद विदित्व का स्वभाव कैसा किस जाना व्यक्ति जाना लगे लगे लगे लगे नहीं अन्य और व्य के द्वारा मैं जानता हूँ इतना आशंक सिद्धांत का व्याप्तिभा व्याप्ति नहीं है अन्य जहा जहाँ वीर है वहाँ देह इंद्रिया आदि बन जाता है व्याप्ति बनेगा वंध्यास्त्री में वीरिया संबंध है देहादि भाव नहीं बनता है अन्य व्यक्ति को भगनो तो वंधत वीर वंध्या, हो। वंध्या, हो। वंध्या जो है वहाँ देह इंद्रिया बन जाते है स्त्री में ऐसा व्याप्ति नहीं है यम तथा तो देहादि कम अन्य होगा नही अन्य व्यक्ति का नहीं व्याप्ति भी नहीं अन्य व्यक्ति का नहीं इसलिए स्वभाव निश्चय कैसे होगा Oh. वजन क्या अन्न आदि उसमें से कहां से आ गए सर्रदी बनाने के लिए मन मनुष्य खाता है तो मन से सर्र बनेगा वही खाद्य कोई पशु खाएगा तो उससे बचा उसके भी जैसे पशु बनेगा ये क्यों होता है आगे आगे पूछेंगे एवं पुनः पुनः पुष्टि सती बार बार जो पूछेंगे फिर कहेगा कि मिन कित उत्तरम दे आगे क्या करना पड़ेगा आगे नहीं जानते कुछ बोलेंगे डॉक्टर लोग कुछ बोलेंगे उनको थोड़ा पूछेंगे तभी तो चुप हो जायेंगे आगे नहीं जानता हूँ इतनी फलित तो ये निश्चित हुआ इसलिए कहा अज्ञानम पुरत का कक्षा सु अंत वाज्ञा लिखिता है न जामी कि दिव्यंते शरण तब ततएव महादींद कि जाना आगे कुछ नहीं जानता हूं। अन्ते सारना। अन्ते फिर कुछ कुछ बोलेंगे बाद में तो चुप और नहीं जानता हूँ ये अंत में शरण कि मेत न जाना अतः महान इंद्रजाल प्रबदती यही महान लोग कहते महापुरुष कहते यही इंद्रजाल जादू है वो कैसे बन गया वो पुष्प है कितने वृक्ष में पुष्प कोई लाल कितने वर्ण पुष्प है कैसा सुगंध है वो यही मिट्टी है गोबर है कुछ सारे हैं अलग अलग वृक्ष है वो कहाँ से वो फूल आ जाता है समय पर फूल होगा आगे पीछे नहीं किस किस ऋतु में कोई फूल और उस फूल में ऐसा फूल आता है ऐसा सुगंध आता है कहा क्या उसमें है क्यों कहा से आ गया ये लाल वर्ण कहाँ से आ गया ये लाल चौला वही मिट्टी है इतने लाल वन कहा से आ गया उसके पास हरा है वो बिल्कुल हरा है एक लाल है उसमें लाल वन कहा से आ गया मिट्टी तो लाल नहीं मिट्टी नीचे काला है और लाल पुष्पा हो गया लाल, लाल गुलाब पुष्प हो गया लाल कितने फल है फल कुछ इतने प्रकार है कहा से आ गया सब ये कहते वो कुछ नहीं जान सकते विचार करेंगे तो यही इंद्र जाले बस अंत में कहेंगे बस कुछ नहीं जानते कि मैं पीत न जाना इसे ही कहना पड़ेगा इतने वो तरद इसलिए महान लोग इसको कहते इंद्रजाल कहते हैं है उक्ता अनिर्वचनीय ते वृद्ध सम्मति दर्शयती यह सारा जगत अनिर्वचनीय है माया भी अनिर्वचनीय है जगत का निरूपण असक्यम था अनिर्वचन निरूपण नहीं कर सकते इसलिए बुद्धा नाम सम्मति बुद्ध संद्वान की संति दिखाते हैं। ये छंद है शार्दूल छंद ये तो जो पहले चल रहा था अनुशुभ छंद है ये आगे जो श्लोक है शार्दूल अविक्रीड़ित किमेन्द्र जा यद्गर्भवास स्थितिपरम यदर्भवास रीत से हस्तमस्तकपद्दूतनाकुरेतति हस्तमस्तकपदूतना पर शिशु तय वनजरा वेशैरने की पश्यतिशनोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथा गच्छति गितेत समस्तकपदूतना शिशु तय वनजरा पश्य शिशो दिजिहती तस्मातल यहाँ तो बारह अक्षर है आगे है सात है बारह में रुकना फिर सात एक तस्मात किम इंद्रजालम अपरम इससे बढ़ करके अपरम इंद्रजालम किम इव इससे बढ़कर के किम अपरम इंद्र जालम इससे बढ़कर के क्या बड़े इंद्र जाले जादू है किससेम रेत चेतती गर्भ में स्थित रेत चेतन हो जाता है यही बड़े जादू है, है गर्भ में जाने पर चेतति चेतन हो गया और उसमें हस्त मस्तक पद आदि प्रद्भुत नानाकुर हस्तमस्तक पद प्रदुत आदि प्रद्भुतम नानाकुर यत उसमें अंकुर है नाना बन गया हस्त मस्तक पद आदि पूरा कटिन हो जाता है अंकुर जैसे ये सब कहा से रहते हस्त मस्तक पद्भुत नानांकुर हो जाता है आगे जन्म होने पर पर्याय न शिशुत्व यौवन जरा विषय अनेक वृतम शिशुत्व यौवन जरा आदि वेश से अनेक से युक्त होता है माला तो फिर जरावस्था वही पहले शिशु अवस्था में कैसे वृद्धावस्था में कैसे पश्चिम देखता है रेत से बचा होने के बाद बड़ा होता है छोटा होता है देखता है खाता भी है सुनता भी है गंद ग्रहण करता है गच्छति अथा आगे चलता जाता रहता है वो से आया बचे हो करके देखता है खाता है सुनता है गंधकरण करता है चलता है ये सब जितने व्यापार करता है ये रेहत है इतने हो करके ये सब करता है इससे बढ़कर के क्या जादू है यही आश्चर्य है उसका निरूपण क्या कर, क्या जा सकता है वही इंद्रजाल है ओ। ये ेतम पद रोदूतना श्रोवन तेम पशत ग था गति श्लोको को याद करना चाहू लोगों न केवलम देह से दुर्निरुप किन्तु बट वृक्ष केवल देहनिप नहीं होता है? बीज से। बीज है? इतने बड़ा है। उसके अंदर बीज कितने बड़े बड़े होते है वृक्ष <laughs> <laughs> कितने बड़ा है <laughs> बाता। <laughs> बाता। बाता। <laughs> कितने बड़े वृक्ष पत्ता पुष्प का पुष्प फल शाखा कितने बड़े वृक्ष हो जाता है बीज जितने उसमें क्या रहता है ये वाट्रा प्रुक्ष्चा? वाट्रा प्रुक्ष्चा के बीज से कभी वही वट वृक्ष निकलेगा क्या उसमें देह दुर्निर नहीं वट वृक्ष आदि केवल बट नहीं सब वृक्ष में ऐसा ही दे दो <गी> विलो सुविचार्य विलोक्यता विलो को धा न कृक्षस कस्म नएती निश्चिनु निचि सुविचार्य विलोक्यता दे हवत, दे इव, के के धान में में बीज बीज हो अन्य देखो अच्छी तरह से विचार करके देखो को कुत्र कूत्रा बीज कहा कितने छोटे छोटे हैं कितने बीज पले नष्ट हो जाते है असथ आदि वृक्ष होते है कदे कौवा पल खाएगा उसके से जो गिरेगा उससे वृक्ष हो जाता है इसलिए छात के ऊपर भी असत्य वृक्ष के असत हैं। कितने हैं? वहां नहीं होता नीचे दूसरा असत नहीं होता है वो बीज इतने गिरने पर नहीं होते कागज कहा गिरता है कहीं हो जाता है कहीं कहीं पत्थर के नीचे ऊपर छात के ऊपर किसी पेड़ के ऊपर एक पेड़ के वृत्त निकल जाते हैं। है धाना कुत्र ही है ऐसे निश्चय करो दिखता है सारा जगत सब दिखता है निरूपण अशक्य इसलिए माया इसे निश्चय करो निश्चिन न न अस्म निर्वर तुम अशक्य हम लोग निर्वचन नहीं कर सकते ठीक है हमको इतने मालूम नहीं हम निर्वचन नहीं कर सकते किंतु बड़े बड़े विद्वान है उदयनादि भी आचार्य निरुचित एक उदयन वे बड़े नायक है अत्यंत दिवेक लिखा है न्याय कुष्माजलि ग्रंथ बड़े बड़े ग्रंथ लिखे बहुत बड़े विद्वान हुए कहे वो करेंगे इतने आशंका आहो निरुक्ताव नि ये दधते ताकिदेदय हर्ष मिश्रादिस्े तो खंडनाद सुशिषिता ये तार्किदय नि दधते तार्कि निर्वचन कर्ण किल अभिमान धारण करते धत्ते दधाते दधते बुधान धारण से दधते बहुजन निर्वचन कर्ण किल अभिमा जो करते हैं ते तो खंडनाद हर्ष मिश्रादिशिता हर्षमिश्रादी खंडनादु सूक्षिता श्रीहर समिश्र एक हुए बहुत बड़े विद्वान सरस्वती के बारे पुत्र है वो हम जितने लक्षण प्रमाण के द्वारा वस्तु सिद्धि करते हैं तार्कि आदि ये कहते कोई भी लक्षण तुम्हारा ठीक नहीं कोई भी प्रमाण तुम नहीं दे सकते किसी वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकते लक्षण प्रमाण अभियान वस्तु सिद्धि एक एक लक्षण को लेकर सब का खंडन कर दिया कोई एक भी लक्षण निर्दिष्ट नहीं है और प्रत्यक्ष अनुमान आदि से प्रमाण कहते है ये प्रमाण भी ठीक नहीं है ऐसे के तरह क्या होगा जो वस्तु सिद्ध करना चाहते हो कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं होगा और जो खंडन करते है अपने मनुष्य के अनुसार नहीं तुम्हारे शास्त्र के अनुसार अपने शास्त्र के अनुसार भी ये लक्षण ठीक नहीं है जिनका खंडन करेगा उनके मतों को लेकर तुम्हारे मत में भी ये ठीक नहीं है पूरा खंडन पूरा निर्वचन करने वाले उदनाचार्य आदि उनको अच्छी शिक्षा दी है हर्ष मिश्र ने श्री हर्ष मिश्र ने खंड उनको तो पहले इतने विद्वान इतने ग्रंथ कुछ लिखा इतने कठिन कोई समझ नहीं पाए सब लोग बता ऐसे लिखे तो किसी को काम, किसी का काम नहीं है थोड़ी तो बुद्धि काम करके कुछ उत खाए कुछ खाए रात में ऐसे कुछ करके बुद्धि कम करके फिर ग्रंथ लिखा अर्थात उन्होंने खंड लिखा इसे खंड नहीं जितने न्याय के लोग तारी के लोग वो उसके आगे उत्तर नहीं दे पाए बहुत तारीखी के लोग बाद में खंडने के खंड टीका लिखा है लिखे वो वेदांति बन जाते बड़े बड़े न्याय के लोग न्याय के थे वो भी सामान्य नहीं थे चाहिए वो न्याय ग्रंथ लिखा था तो उनके सब लक्षण प्रमाण जितने सबका खंडन कर दिया तो उनकी उनके लिए श्री समीशन ने अच्छी शिक्षा दी है इसे निर्वाचन करने के लिए कोई अभिमान कोई इच्छिका नहीं रहा कोई निर्वचन नहीं कर सकते है ओर्ण <coughs> मृतमित पूर्णमादाय पूर्ण मेंशिष्य से ओ शांति शांति शांति